कवितावली उत्तरकांड कृपा जिनकी कछु काुलसी जही के रघुनाथ से नाथ समर थोरे कहा भो भी परी तही बिचरे धरने तिन सो तिन तोरे जिनकी कृपा से कुछ काम नहीं बनता और न जिनके मुख मोड़ने से कुछ हानि ही होती है उनकी परवाह नहीं वही लोग करेंगे जो बिना सिंह पूछ के होकर भी सर्वदा दौड़े फिरते हैं अर्थात पशु न होने पर भी अपने वास्तविक लक्ष्य को छोड़कर रात दिन पेट की ही चिंता में लगे रहते हैं गोसाई जी कहते हैं कि जिसके थ्री रामचंद्र जी के समान समर्थ स्वामी है जो थोड़ी सी से सेवा करने पर ही जीत जाते हैं उसे संसार की क्या चिंता पड़ी है वह तो ऐसे लोगों से संबंध तोड़कर पृथ्वी पर विचरता है कौन न भू धर पारि महा अरिखेरे संकट कोट जहां तुलसी सुतमात पिताहित बंधु नरे रे। राखी है राम कृपाल तहा हनुमान स से सेवक हैं जहि के ना कर तल भूतल में रघु एक सहायक मेरे वन में पर्वत पर जल में आधी में महाविष्खालिनी पर रोग में अग्नि और शत्रु से घिर जाने पर तथा गुसाई जी कहते हैं जहां करोड़ों संकट हो और माता पिता पुत्र मित्र और भाई बंधु कोई समीप न हो वहाँ भी दयालु भगवान राम जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं रक्षा करेंगे आकाश पाताल और पृथ्वी में एक श्री रघुनाथ जी ही मेरी सहायक हैं जब जमराज रजा य सतें मोहिलय चल है भट बाज नटैया स्वामी सखास्त बंद विशाल विपत्ति बटैया दशरथ को तक बंधनु बंद कटैया की आज्ञा से मेरे गले को बांध कर यमदूत मुझे ले चलेंगे उस समय वहाँ न बाप न माँ न स्वामी न मित्र न पुत्र और न भाई ही उस भारी विपत्ति को बंटाने वाले होंगे वहाँ घोर कष्ट सहना होगा उस आर्थ पुकार को सुनेगा भी कौन चारों ओर डांटने वाले यमदूत ही होंगे जो स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ केवल एक दयानिधान दशरथ कुमार ही बंधन काटने वाले होंगे तुलसी जहा मात पिता न सखा नवलंब दबैया जहाँ यम यातना देने वाले करोड़ों यमदूत है घोर वैतरणी नदी है जिसमें दांतों की धार तेज करने वाले काटने वाले जल जंतु है जिसकी भयंकर धारा है और जिसका कोई वार पार नहीं है जिसमें न जहाज है न नाव और न सुचतुर नाविक है इसके सिवा जहाँ माता पिता सखा अथवा कोई अवलंबन देने वाला भी नहीं है वहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं बिना ही कारण कृपा करने वाले श्री राम जी ही अपनी विशाल भुजा से पकड़कर निकाल लेने वाले हैं जहा हित स्वामिन संग सकाओ बनिता बंधुन बाप न भैया के जन के अपराध सब छबैया छा तुलसी काल कृपाल बिना दूजो को है दार दुख दमैया जहाँ सब संकट दुर्घट सोच मेरे हा साहेबरा श्री गोसाई जी कहते हैं कि जहाँ कोई हितैसी स्वामी नहीं है और हाथ साथ में मित्र स्त्री पुत्र भाई बाप या माँ ही है वहाँ कृपालु श्री रामचंद्र के बिना अपने जन के शरीर मन और वचन द्वारा किए हुए समस्त अपराधों को छल छोड़ कर क्षमा करने वाला तथा उस दारुण दुख का नाश करने वाला दूसरा कौन हो सकता है जहाँ ऐसे ऐसे सब प्रकार के संकट और दुर्घट सोच है वहां मेरे स्वामी जगत में रमन करने वाले श्री रामचंद्र ही मेरी रक्षा करते हैं तापस को बर पुनि बैरू बढ़ावत बाढ़े थोरे रही को पकपा पुन थोरे बैठक जोरत तोरत ठा हो की बजाय लखे गजराज को वर देने वाले हैं किंतु बढ़ने पर वे सब वैर बढ़ाते हैं थोड़े ही में कोप और थोड़े ही में कृपा करते हैं वे बैठकर कर प्रीति जोड़ते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं अर्थात उनकी प्रीति बहुत थोड़ी देर टिकने वाली होती है हम किस किस से और कहाँ तक दांत निकाल कर कहें गजराज ने सबको ठोक बजा कर देख लिया दुखियों के मित्र अनाथों के नाथ तथा विपत्ति के दिनों में सच्चे सहायक श्री रामचंद्र जी ही है जप जोग विराग महामत साधन दान दया धमकोटि करै मुनिष गणेश सेवत जन्म निगमागम ज्ञान पुराण तपसा तपसानन में जुगपुंज जरै मनसोपन रोपिक है तुलसी रघुनाथ बिना दुख को कोई जप योग वैराग्य बड़े बड़े यज्ञान दान दया इंद्र निग्रह आदि करोड़ों उपाय करे मुनि सिद्ध सुरेश इंद्र गणेश और महेश जैसे देवता अनेकों जन्म तक सेवन करते करते मर जाए वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे और पुराणों का अध्ययन करे अनेकों युगों तक तपस्या के अग्नि में जलता रहे परंतु तुलसी मन से प्राण प्रण कर कहता है रामचंद्र के बिना कौन दुख दूर कर सकता है पीन कुदार धरे कथरी करवा है लोक कहे विधु न लिखो सपने अपने पर पा है राम को किंग कर सो तुलसी समझ ही भलो कही बो है कोई बिन के के तरवा मेरे विषय में में कहता था कि यह पापों में हुआ एवं कुचित दरिद्रता कारण दीन है तथा कंथा और करवा धारण किए हैं विधाता ने इसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा तथा यह सपने में भी अपने बल पर नहीं चलता था परंतु आज वही तुलसी श्री रामचंद्र जी का किंकर हो गया इस बात को समझना ही अच्छा है कहना उचित नहीं है वह ऐसे दीन और पापी से ऐसा महामुनि बिना बाडरों के चरवाहे श्री रामचंद्र जी को भजे नहीं हुआ मा तु पिता जग जा टूकन लागू राम सुभाव सुनो तुलसी स्वार्थ को को परमार्थ रघुनाथ तुताहिब माता पिता ने जिसको संसार में जन्म देकर त्याग दिया ब्रह्मा ने भी जिसके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखा उस नीत निरादर के पात्र कायर कुक्र के मुंह के टुकड़े के लिए ललचाने वाले तुलसीदास ने जब श्री रामचंद्र का स्वभाव सुना और एक बार पेट खला कर अपना सारा दुख कहा तो प्रभु रघुनाथ जी ने उसके स्वार्थ और परमार्थ को सुधारने में तनिक भी कोर कसंद नहीं रखी पाप पहरे परिताप हरे तन पूज भोगी तलरती तलताई बल कहां अंसु कि बकते काल जाओ कहा तुलसी मन में प्रभु की परती जन्म जहां तहरावर सो नि भरी देह सन्देह सगायी तुलसीदास जी कहते हैं हे है श्री राम आपने मेरे पाप नष्ट कर दिए सारे संताप हर दिए शरीर पूज बन गया हृदय में शीतलता आ गई और मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ आपने मुझे बगुले लम्बी से हंस विवेकी बना दिया आपकी कृपा की अधिकता का कहाँ तक वर्णन करूँ अब समय देखकर तुलसी कहता है कि मेरे मन में प्रभु का पूरा भरोसा है अतः जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो वहाँ आपसे शरीर रहने तक प्रेम के संबंध का निर्वाह होता रहे